शांति, शांति ओ अहम रुद्रेसुच्चराम्यह आदि ऋत विश्व अहम मित्रो भादिम्यहमद्राग अहमश्विभा ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दसवें मंडल के 125वें सौ सूक्त पर विचार कर रहे हैं एक सौ पच्चीसवासिक्त वाघाम्भृणी तो सूप्त है इसका ऋषि भी वाघाभृणी नाम है और इसके देवता का नाम भी वाघाम है ये परमेश्वर की महान महती वाणी है महान महत कथन है जो इस सूक्त में वर्णित है तो उस महत कथन को हम कैसे समझें कैसे जानें इस पर हम विचार कर रहे थे और इस विचार को करते हुए हमने देखा था कि संसार में पदार्थ हैं और वेद में पद हैं तो वेद के पदों के कारण ही संसार के अर्थों का नाम पदार्थ बना ये बात हमने देखी थी और उस पदार्थ को हम कैसे समझें तो ये वेद के अर्थ को समझना होगा हमने देखा कि वेद को समझने के लिए वेद के अर्थों को समझने के लिए एक कठिनाई किया है कठिनाई ये है कि संसार में जैसे भाषा को समझा जाता है वो दो तरह कैसे समझा जाता है और उसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो रूढ़ी और यो, योग रूढ़ तरह से उस संसार के शब्द काम में आते हैं क्यों कान में इस तरह से आते हैं इस तरह से इसलिए आते हैं कि जो चीजें हमारे अंदर हैं वो तो हमारी स्वाभाविक चीजें हैं लेकिन जो हमारे ऊपर बाहर से आरोपित है उन चीजों से उस चीज की पहचान नहीं बनती तो पहचान बनने के लिए उसका उससे संबंध जोड़ना आवश्यक होता है तो हम जिन शब्दों को जानते हैं जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं जब हम उन अर्थों के साथ हम वेद के शब्दों को जोड़कर देखना चाहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि संगति बैठी नहीं है हमारे शब्द वहां तो या तो असफल हो जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि हम लोक में रूढ़ और योग रूढ़ शब्दों का उपयोग करते हैं इसका नाम क्यों है हमने रख दिया इसलिए इसका नाम है सब पुकारते हैं इसलिए है ये रूढ़ ही कहलाता है अर्थात किसी चीज का किसी बिना कारण बताए कोई संज्ञा है और वो प्रचलित है केवल प्रचलित है इसलिए मानी जाती है क्यों है इसका उत्तर हमारे पास नहीं होता है इसको हम रूढ़ ही कहते हैं और योग रूढ़ उसको कहते हैं जहां कारण तो पता लग जाएगी इसको ये बात क्यों कहते हैं ये नाम इसको क्यों दिया हुआ है किंतु वो नाम किसी दूसरे के और काम में नहीं आ सकता हो वैसी और किसी चीज को भी वो उस नाम से हम नहीं पुकार सकते जैसे उदाहरण पंकज है कमल है तो ये पंकज का अर्थ होता है जो पंक में कीचड़ में उत्पन्न होता है तो केवल कमल का नाम है कीचड़ में तो जितनी भी चीजें उगती हैं, बहुत उगती हैं उन सबको तो हम पंकज नहीं कहते क्योंकि पंकज एक वनस्पति विशेष को कहते हैं इसलिए यहाँ जो शब्द है रूढ़ है लेकिन पंकज को पंकज क्यों कहेते हैं ये इसमें बताने की योग्यता इस शब्द में है इसलिए ये यौगिक है इसलिए इस दोनों मिलकर बना योगरूढ़ रूढ़ अर्थात परम्परा में है इसलिए रूढ़ी है और पर उसका नाम क्यों है ये बताने की इसमें क्षमता है इसलिए ये यौगिक है तो वेद के जो शब्द हैं न तो वो रूढ़ी है और सारे शब्द योगरूढ़ रूढ़ है ऐसा भी नहीं है तो केवल हम जैसे दुनिया के शब्दों को समझते हैं वैसे ही उनको भी समझ लें यह हमारे लिए कठिन होता है क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है हमको तो लगता है कि संसार तो बहुत बड़ा है और वेद बहुत छोटे हैं तो इतने बड़े संसार की कहानी इस थोड़े से वेद में कैसे आ सकती है इसका उत्तर यह है कि जैसे संसार के पदार्थ बिखरे पड़े हैं तो वैसा ही केवल होता उनका ही नाम होता एक वस्तु का एक ही नाम होता तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन सब का भी उतने ही नाम होते और पता लगता कि जित असंख्य वस्तुएं हैं तो नाम भी असंख्य हैं और कभी समझ में ही नहीं आएंगे कभी पढ़े भी नहीं जाएंगे तो यदि ऐसा करते तो वेद इतना बड़ा होता जितना बड़ा संसार है समझ में ही नहीं आता ये कहाँ से प्रारंभ करें लेकिन यहाँ वेद तो है छोटा सा और संसार है बड़ा सा इन दोनों में संबंध कैसे बनेगा ये दोनों चीजें एक दूसरे को समझाएंगी कैसे तब उसका उत्तर है कि हमारे यहां जो वेद का शब्द है वो एक ही अर्थ तो नहीं देता एक एक शब्द बहुत बहुत सारे अर्थ आठ दस अर्थ तक तो अपने को देखने को ही मिल जाते हैं वैसे ही एक शब्द के पर्यायवाची शब्द जितने मिलते हैं वो पर्यायवाची क्यों होते हैं क्योंकि वो गुण उस वस्तु में घटते हैं और वो ना वो नाम किसी दूसरे के भी होते हैं क्योंकि उस वस्तु में भी उस उस गुण को देखा जा सकता है इसलिए जो संबंध बना हमारे यहाँ भाषा का वो बना जो शब्द है और जो शब्दार्थ है तो शब्द और शब्दार्थ के बीच में जो संबंध है उसके अंदर कोई कारण है ऐसा होने का तो उन शब्दों को हम यौगिक कहते हैं जहां कारण भी है लेकिन शब्द रूढ़ ही है उसको हम योग रूढ़ कहते हैं और जहां ये नहीं समझा जा सकता समझाया जा सकता कि इसका ये नाम क्यों है ऐसे शब्दों को हम रूढ़ ही कहते हैं इसलिए वेद में क्या माना जाए कि रूढ़ ही शब्द हैं या माना जाए योग रूढ़ शब्द हैं या माना जाए यौगिक शब्द हैं तो जैसे संसार में यौगिक शब्दों से अर्थ कम चलता है योग से चलता है या रूढ़ी से चलता है और रूढ़ी से चलता है इसलिए हम किसी पर भी कोई चीज आरोपित कर देते हैं और उसको फिर उसी नाम से हम पुकार लेते हैं रूढ़ी के पीछे कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती उसका नाम क्यों रखा गया ये बताने की जरूरत नहीं होती इसलिए किसी का कुछ भी नाम हो सकता है किसी का कोई भी नाम रखा जा सकता है इसलिए इसको हम कहते हैं रूढ़ी परम्परा से चल रहा है इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया जा सकता जो ध्यान में आया वो रख दिया दूसरे शब्द होते हैं जैसा हमने बताया कि यौगिक होते हैं वहां कारण भी है और रूढ़ि का प्रचलन भी है तो थोड़े से शब्द हमको योग रूढ़ वेद में मिलते हैं मिल सकते हैं लेकिन अधिकांश और सारे ही अर्थों में यदि विचार किया जाए तो वेद के शब्द यौगिक हैं और यौगिक होने का कारण बता दिया था कि वो उनके अंदर से उत्पन्न हुए हुए हैं अर्थात तो वेद का शब्द और दुनिया की वस्तु में संबंध है वो वो वेद के पद का जो जो अर्थ जिन जिन वस्तुओं में है वहां वहां उनका स्थान और संबंध हमने व्याख्यात किया है तो पता ये चलता है कि जो हमारी पद्धति है योगिक, इस योगिक पद्धति से अर्थ करने में क्या सुविधा होती है सुविधा तो ये होती है कि यौगिक पद्धति से अर्थ करने में वस्तु के अंदर जितने गुण हैं, जितनी विशेषताएं हैं, उतने ही उसके नाम हो सकते हैं और वो उसके अंदर पाए जाने से उसके नाम स्वाभाविक हो सकते हैं। तो ये जो इतने नाम हो सकते हैं, ये योग्यता आई कहा से ये उसकी यौगिकता से आती है ये रूढ़ी से नहीं आती ये योग रूढ़ में भी नहीं घटती ये केवल यौगिक जो शब्द हैं किसी भी अर्थ में उनका प्रयोग किसी भी संदर्भ में किया जाता है तो उसका जब हम कारण बता सकते हैं कि ये क्यों किया जाता है तब वो यौगिक कहलाते हैं तो इन यौगिक शब्दों के कारण से लाभ क्या होता है इन यौगिक शब्दों से वेद में लाभ यह होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ संभव होते हैं जहा मंत्रों में जैसी संगति लगानी हो उसकी संगति लग सकती है क्योंकि मूल चीज है मंत्र का अर्थ यदि मंत्रार्थ ठीक नहीं हो सकता तो आपकी सारी प्रक्रिया दोषयुक्त है गलत है इसके लिए आचार्य ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि मंत्र पढ़ते हुए अर्थ पर जरूर विचार करें नहीं तो मंत्र पढ़ने का जो उद्देश्य है वही कम हो जाएगा ये तो ठीक है कि पढ़ने का भी पुण्य मिलेगा लेकिन पढ़ने के पुण्य से बड़ा पुण्य है उसको जानना समझना का पुण्य और उससे बड़ा पुण्य है उसके अनुकूल आचरण करना उसको प्रचारित करना तो ये कहता है कि वो जो हमारा महत्व है वो महत्व वो पुण्य हमको मिल कैसे सकता है मिल कर सकता है तो वो वेद पढ़ने के लिए वो अर्थ जानने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है और उसके अंदर गुण जो हैं उनके आधार पर वेद के जो शब्द हैं उनको कहाँ घटे हैं कैसे घटे हैं ये जब जान जाते हैं तब हम अग्नि को फिर अग्नि नहीं कहते वो आग नहीं है वो आग हो सकता है अंतरिक्ष की चर्चा में बिजली हो दूलोक की चर्चा में वो सूर्य हो और इस पृथ्वी की चर्चा में आज के साथ कोई बुद्धि हो कोई शौर्य हो कोई पराक्रम हो कोई तेजी हो इसका भी ग्रहण हो जाता है तो इसलिए हमारे यहां वेद के एक एक शब्द में अनेक अनेक अर्थ छिपे हैं और ये अर्थ जिन जिन वस्तुओं में घटित होते हैं वहां वहां इन शब्दों का हम उपयोग देख सकते हैं और इस उपयोग को यदि हम जान जाए तो हम थोड़े से भी शब्दों से बहुत सारा वेद का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं इसके लिए योगदर्शन में एक सूत्र आता है और योगदर्शन में सूत्र कहा है शब्दार्थ प्रत्ययाना इतरे तरह संकर तत्प्र तर विभाग संयम सर्वभूत हमने जैसे पीछे कहा था कि वेद के शब्द और अर्थ इनका और संबंध इन सब नित्य है वेद के शब्द और अर्थ ज्ञान ये नित्य हैं। तो इस नित्य को हम समझने लगे यदि ये नित्यता हमारी समझ में आ जाए तो क्या लाभ हो सकता है ये बात योग दर्शन के विभूति पाद में तीसरे पाद में कही है सूत्र है शब्दार्थ प्रत्यय नाम इतरे तरध्यासा सत्संकर संयमत सर्वभूत कहता है कि तीन चीजें हैं और तीन चीजें क्या हैं शब्द अर्थ सत्य शब्द है अर्थ है और उसका ज्ञान है शब्द अर्थ और ज्ञान ये सदा ही बने रहते हैं और बने रहते हैं तो ये नहीं पता लगता कि ये तीन हैं ऐसा लगता है कि तीनों एक ही है शब्द को भी हम अर्थ से जानते हैं अर्थ को हम शब्द से जानते हैं ज्ञान को शब्द अर्थ से जानते हैं शब्द अर्थ से ज्ञान को जानते हैं तो ये कह रहा है शब्द अर्थ प्रत्यनाम इतरे तरह ये आपस में इतने मिले हुए होते हैं कि कौन किस पर आरोपित है पता ही नहीं चलता है तो वहां संकरता होती है और जहां संकरता होती है वहां प्रती का अभाव हो जाता है स्पष्टता की कमी हो जाती है तो इसलिए जब हमको वेद मंत्रों का अर्थ सीधे सीधे नहीं पता लगता तब हम इस संकटता को दूर करते हैं अर्थात उस समय हम निरुक्त को काम में लेते हैं और जहां कहा गया अर्थनित्य परिक्षेत कैनचित वृत्ति सामान्य न अथात जब हम वेद पढ़े तो हम उसके अर्थ को जरूर समझें और उस अर्थ की परीक्षा करने के लिए जब हम शब्द के पास जाते हैं तो पहली बार में तो वो अर्थ आता है जो हमारी बुद्धि में बना हुआ है अर्थात हमारा जितना शब्द से परिचय है और जितनी हमारी जानकारी है उतना ही हम उसमें से अर्थ निकाल पाते हैं। तो कहते हैं नहीं उसके असली अर्थ तक पहुंचो जो वहां घटित तो हो सकता है उस अर्थ को पहुंचो कैसे अर्थनित्य परीक्षित वृत्ति सामान्य कोई मिलता जुलता शब्द मिलता जुलता अर्थ और हो तो उसको ला करके यहाँ संगति बैठाओ यहाँ संगति बनाओ और यहाँ संगति बना करके अर्थ निकालो तो ये जो अर्थ आया तो कैसे आया तो एक ही शब्द के आठ हैं छह हैं दस हैं जो अर्थ बने इन्होंने क्या किया सामान्य रूप से हम समझते हैं कि इन्होंने वेद मंत्र की शक्ति घटा दी जबकि ये बात सच नहीं है ये झूठ है क्योंकि इससे वेद मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है एक बार ऋषि दयानंद से पूछा गया कि जी वेद के थोड़े से शब्द इतने बड़े संसार की व्याख्या कैसे कर सकते हैं संसार के तो हर वस्तु के लिए एक एक शब्द होना चाहिए बात तो ठीक लगती है कि भाई एक वस्तु है एक शब्द है लेकिन ऐसा होता तो कभी भी उसका अंत हमको नहीं मिलता कभी भी हम पूरा पाठ नहीं पढ़ पाते हमारे पास ज्ञान विज्ञान पूरा नहीं आ पाता तो अब कैसा करते हैं तो अब कहते हैं कि जो शब्द और अर्थ का जो हमारी जानकारी है वो ये पता लग जाए कि ये यौगिक है और यौगिक होते समय हम इसका निर्वचन करते हैं निर्वचन में क्या होता है कि आप शब्दों को तोड़ देते हैं संस्कृत भाषा की जो बहुत सारी विशेषताएं हैं उनमें एक विशेषता है कि आप निश्चित अर्थ करने के लिए उसका कौन सा तरीका अपनाएंगे तो जो शब्द आपके पास है उसका अर्थ निश्चित करने के लिए आपके पास दो उपाय हैं एक उपाय है यदि संधि वाला शब्द है तो संधि तोड़ और यदि समास वाला शब्द है तो उसका समास तोड़ दें। जब किसी भी शब्द से आप संधि और समास को तोड़ देंगे तो फिर वहां आपको विभक्ति लगानी पड़ेगी वचन लगाना पड़ेगा और विभक्ति वचन लगाने से आपका अर्थ निश्चित होगा तो इस पद्धति को विग्रह कहते हैं अर्थात जो पद हमारे पास समस्त है या जो पद हमारे पास संधि युक्त है या दो दो पदों के हमारे पास बने हुए हैं ऐसे शब्दों को जब समास से विग्रह करते हैं तोड़ देते हैं और उनके साथ अर्थ के अनुकूल विभक्ति लगती है कोई भी विभक्ति नहीं लग सकती वहा अर्थनित्य परीक्षे तक के अनुचित वृत्ति सामान्य न आस के संदर्भों को प्रसंग को देख करके उससे मिलता जुलता उसके अनुकूल अर्थ हमें वहां लेना होगा तो अर्थ नित्य परीक्षित के नृत्ति सामान्य तो अर्थ की परीक्षा करनी होगी और अर्थ की परीक्षा करेंगे तब हमारे को ये विधि काम में आएगी कि हम उसे योगिक मानेंगे और योगिक मानकर उसका संधि और समाज तोड़ेंगे उसका विग्रह करेंगे और विग्रह करके उसको जो अर्थ हमें अपेक्षित है जो प्रसंग से निकलता है जो मंत्र की वास्तविकता है उसको हम उस तरह से बता देंगे ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम निर्वचन की कहते हैं इस प्रक्रिया को हम यौगिकता की प्रक्रिया को कहते हैं इस प्रक्रिया को माध्यम से जब हम वेद के शब्दों का अर्थ करते हैं तो वेद का सम, समझना बहुत सरल हो जाता है ओ